और सहजन की फल्ली ये एक जैसे जान पड़ते थे उस अवस्था में शिवानी को जूठन तमाम रात पड़ी रहती थी सांप खाता था या कौवा खाता था इसका कुछ ख्याल न था वही जूठन में खाता था कभी कभी मैं कुत्ते पर चढ़कर उसे पूड़ियाँ खिलाता और उसकी जूठी पूड़ियाँ खुद खाता था सर्व विष्णुमय जगत अविद्या का नाश बिना किए ना होगा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 और चौबीसों तत्व भी वे ही हुए हैं छत पर चढ़कर फिर सीढ़ियों से उतरना अनुलोम और विलोम वह किस अवस्था में उसने रखा है एक अवस्था जाती है तो दूसरी आती है जैसे ढेकी के वार एक ओर नीचा होता है तो दूसरी ओर ऊंचा हो जाता है जब अंतर्मुख होकर समाधि लीन हो जाता हूँ तब भी देखता हूँ वे ही हैं और जब बाहरी संसार में मन आता है तब भी देखता हूँ वे ही हैं जब आईने के इस ओर देखता हूं, तब भी वे ही हैं और जब उस ओर देखता हूं, तब भी वे ही हैं दोनों मुखर्जी भाई और बाबूराम आदि आश्चर्यचकित हो श्री राम की बातें सुन रहे हैं